समा बड़ा खूबसूरत है जहां सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कलाम की परवाज समा बड़ा खूबसूरत है जहां यह कहानी है उस होनहार नौनिहाल की जिसको संस्कार मिले अपने अब्बा जैनु लाबदीन से इजाद की तालीम मिली जीजा अहमद जलालुद्दीन से और स्कूली शिक्षा मास्टर शिव सुब्रमण्य अय्यर से यह कहानी है उस तकनीकी कर्मयोगी की जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है यह कहानी है उस आम हिंदुस्तानी की जो एक मामूली बचपन से शुरू होती है और अजीम कारनामों से गुजरती हुई देश के सबसे ऊंचे مقام पर पहुंचती है वो مقام जहां उसे सम्मानित किया जाता है देश के सबसे बड़े पुरस्कार से और जो पहुंच जाता है देश के सबसे बड़े पद तक रामेस्वरम से राष्ट्रपति भवन तक सफर करने वाले डॉ कलाम का पूरा नाम अबुल पाकेर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है अब्बा जैनुलाब्दीन और अम्मी आशियाम्मा के इस बेटे का जन्म तब मद्रास और अब तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ जब कलाम करीब 6 बरस के थे तब उनके अब्बा जैनु लाबदीन ने एक स्थानीय ठेकेदार के साथ मिलकर एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें यानी ले जाएं और वापस ले आएं वो समंदर के किनारे पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे और बालक कलाम आग में तपाकर कश्ती की लकड़ी को वाटरप्रूफ बनाने के काम में अपने अब्बा की मदद किया करते थे कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी सन् 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ हिटलर ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर, कर दी उस समय बालक कलाम 8 साल का था और इमरजेंसी के हालात के बावजूद रेलगाड़ी रामेश्वरम स्टेशन पर आती तो थी पर उसका स्टेशन पर रुकना सस्पेंड कर दिया गया था कलाम भाई आज वो... गाड़ी समय पर आई है वो देखो हमारा अखबारों का बंडल हां हा, हा, बहुत भारी है जरा मेरी मदद करो लाइए। ये पत्थर सूखने में उठा लेता हूं। हा काफी वजन था। लो। ये पैसे तुम्हारी मजदूरी। शुक्रिया भाईजान। ये मेरी पहली कमाई है। अब्बा खुश होंगे। मुझे यकीन है। हां। मुश्किलों के बाबाजूद धुन के पक् के अब्दुल कलाम को इजाजत मिल ही गई जिला मुख्यालय रामनाथ पुर्म जाकर पड़़ने की क्योंकि राम श्वरम कस्पे में कोई हाई स्कूल नहीं था उन्होंने ज स्कूल में दाखला लिया उसका नाम था स्टस हाईस्कूल उनके विज्ञान शिक्षक शिव सुुबरामनिया यर थे जिनके साथ बालक कलाम घंटो गुजारते थे उन्होंने कलाम को बहुत ज्यादा प्रभावित किया वे एक बेहतरीन गुरु और गाइड थे निंदई मगर कृ आत्रु नन्वी अभय मुंदीरrpcयल कलाम के मनपसंद संत तिरुवल्लुवर की कविता की पंक्तियों का भावार्थ पिता पर फर्ज है कि वो अपने पुत्र को विद्वानों और दानाओं की सोबत अता करें देखो कला जी जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए तीन ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है वो क्या इच्छा आस्था और उम्मीद यानी विल कॉन्फिडेंस एंड होप जी सर हम आसमान में परिंदे कैसे उड़ते हैं मेरा भी जी करता है उड़ने का समुंदर के सारसों की तरह <laughs> शाबाश बहुत खूब बेटा तुम्हारा सवाल भी अच्छा है और तुम्हारे जानने की इच्छा भी शुक्रिया तो हम एक काम करते हैं कल सुबह हम सब समुद्र के साहिल पर जाएंगे ठीक है जी कल बेटा वो देखो वहां वो वो उधर देखो कई परिंदे उड़ते हुए दिख रहे हैं ना समुद्र के ऊपर मंडराते हुए बेटा वो आसमान में इतनी आसानी से इतनी निपुणता से ऊंची उड़ानें कैसे भरने लगते हैं कभी-कभी तो वो पंखों को फड़फड़ाते हैं ना कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे उनके पंख हिल ही नहीं रहे फिर भी उड़ रहे हैं जानते हो उनकी उड़ानों के पीछे भी गहरा विज्ञान छिपा है हां जी एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे ही परिंदों की तरह उड़ान भरूंगा डॉक्टर कलाम के शब्दों में डॉक्टर आई हैव डिसाइडेड माय फ्यूचर हैड टू बी समथिंग विद फ्लाइट और वास्तव में एक समय आखिर ऐसा आया कि आकाश में उड़ान भरने वाला रामेश्वरम का पहला बालक था कलाम वो सिर्फ उड़ा ही नहीं बल्कि उसकी परवास्थी बुलन मुदू देश आजाद हो चुका था आजादी के दिन अर्धरात्री को संसद भवन से भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरु ने तब राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कुली शिक्षा के बाद स 1950 में जुआ कलाम ने इंटरमीडियट पढ़ने के लिए पिर चिरा पल्ली के सेंट जोूजफ कॉलेज में दाखिला लिया वहां से साइंस में बीएससी पास करने के बाद उन्हें लगा कि भतक विज्ञान उनका सपना पुरान नहीं कर सकता उन्हें लगा कि मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें इंजीनरिंग में जाना जरूरी है मुश्किलों के बावजूद MIT. यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम आ गया लिस्ट में नाम तो आ गया लेकिन दाखिला बहुत महंगा था कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और कलाम के अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे उस वक्त उनकी बड़ी बहन ज़हरा आपा ने अपने सोने के कड़े और चीन बेचकर उनकी फीस का इंतजाम किया उन पर ज़हरा आपा की उम्मीद और यकीन को देखकर अब्दुल कलाम पसीज गए बाद में उन्होंने कड़ी मेहनत कर छात्रवृत्ति प्राप्त की और अपनी शिक्षा जारी रखी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आखिरी साल उनके विद्यार्थी जीवन का स्वर्णमसाल था डॉ कलाम कहते हैं then i like to career nautical engineering then i became a rocket engineer i started making rockets uh, aircrafts like that teen saal guzar gaye aur phir unhe bangalore mein bharatiya antariksh anusandhan sangathan yani indian space research organization isro mein rocket engineer ke pad par kaam karne ke liye aamantrit kiya gaya iske fauran baad hi unhe 6 mahine ke liye अमेरिका भेज दिया गया नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले वो थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गए वहां उनके अब्बा उनकी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और वो कलाम को लेकर मस्जिद में शुक्राना नमाज के लिए गए बोलिया तेरे मननागी होडियो मेरे ललना अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग को उन्होंने पूरी लगन से पूरा किया जैसे ही वो नासा से लौटे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में 29 नमंबर सन 1963 को भारत ने अपने पहले रॉकेट नाई की अपाचे का परीक्षण किया। ये एक सफल प्रयास था। इस काम्याबी के बाद भारतिय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक प्रोफेसर सारा भाई ने अपनी इच्छा व्यक्त की देश के प्रधानमंत्री से और शुरू हुआ सफर इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एसएलवी का मगर डगर थी मुश्किल किसी भी रिसर्च में गलतियां होना लाज़मी है लेकिन हर गलती सफलता की तरफ एक और कदम उठाती है और एक और सीढ़ी बन जाती है SLV-3 रॉकेट के परीक्षन का दिन, 23 मीटर लंबा, 17 तन का वजन लेकर, चार स्टेजिस का ये रॉकेट अपनी परवास को तैयार था. This is Shri Hari Kota लॉंच पैड, देट 10 ओगूस्ट 1979, इनियन स्टैंदर ताइम, 7.58 अ.M. SLV-3 इस नाओ रेडी तो टेक ओफ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalaam Bataate Hai. World rocket took off. And first stage worked beautifully. They started spinning. I knew it. The rocket got into trouble and it went to Bay of Bengal. So it was a failure. Sırf 317 secunds ke baad Uraan viphal ho gai. Tamaam rocket ka malba Sri Harikota se 560 km dure samudr mein ja gira. ज्ञान का काम जितना उत्साह और खुशी देता है उतनी ही गहरी मायूसी भी पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव नहीं मिलता जिंदगी पहाड़ की चढ़हानों पर मिलती है चोटी पर नहीं चढ़हानों पर ही तजरबे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है संवरती है और, और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़हानों का ज्ञान हासिल होता है इंसान का काम है चलता रहे एक एक कदम चढ़ता रहे मंजिल शिखर की तरफ और फिर आया हिंदुस्तान के अंतरिक्ष प्रोग्राइम की कामियावी का तिन 18 जुलाई सन 1980 की सुभह आठ बच कर 30 मिनट सारे देश की नजर मिशन डाइरेक्टर अब्दुल कलाम पर sent to an important announcement after stages, many, many okay. Okay. 40 kg ka Rohini satellite lekar uda aur agle 2 minute ke andar Rohini antariksh mein tha मिशन के डायरेक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कंप्यूटर टेकओवर एंड फर्स्ट स्टेज वर्क सेकंड स्टेज वर्क थर्ड स्टेज वर्क फोर्थ स्टेज यू सैटेलाइट पुट इन ऑर्बिट इट वाज अ सक्सेसफुल फ्लाइट थे दो से अधिक दशकों की कोशिशें वो भी पूरी तरह से स्वदेशी देश में उत्साह की लहर सी दौड़ गई हिंदुस्तान विश्व के चंद देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की महारत थी देश का एक अहम सपना पूरा हुआ और जुड़ा अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय सन 1981 का गणतंत्र दिवस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी 3 के सफल परीक्षण की खुशी लेकर आया और उन्हें पद्मभूषण से नवाजा गया देशभक्त डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम मातृभूमि भारत की रक्षा के लिए बनाना चाहते थे प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल इस टेक्नोलॉजी का हुनर कुछ चंद देशों के पास ही था और इस दिशा में काम शुरू हुआ पहले सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी 1 के परीक्षण से 25 फरवरी सन 1988 देश के मिसाइल इतिहास का मील का पत्थर पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट फ्लाइट प्रयोग सफल रहा सन 1990 का गणतंत्र दिवस देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया और इस बार डॉ कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया पृथ्वी को लॉन्च करने के 6 साल बाद सन 1994 में कलाम का एक और सपना साकार हुआ मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण आशंकाओं के बावजूद सफल रहा और फिर 5 साल की मेहनत के बाद सन 1999 में अग्नि 2 का परीक्षण और वो भी सफल 600 सेकंड की परवाज कलाम के लिए उनकी जिंदगी का एक और यादगार लम्हा फिर क्या था एक के बाद एक कई और मिसाइलों का दौर वो भी नई-नई किस्मों की मिसाइलों के कार्यक्रम बने जो अभी भी जारी हैं राष्ट्र ने डॉ कलाम के अनेक अभूतपूर्व और योगदानों को सम्मानित करने के लिए उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया और फिर बृहस्पतिवार 25 जुलाई सन 2002 को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन का हॉल खचाखच भरा था डॉ कलाम ने भारत गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद वो बड़े सरल स्वभाव की शख्सियत रहे हैं उनका रहन-सहन अब भी वैसा है जैसा जब वे कभी एक सरकारी वैज्ञानिक थे वही छाछ वही इडली का नाश्ता वही पीली चप्पल वही नीली कमीज राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक संकल्प किया था कि वो एक साल में कम से कम 1 लाख बच्चों और नौजवानों से मिलेंगे चाचा नेहरू के बाद शायद वो सबसे लोकप्रिय चाचा कलाम हैं डॉ कलाम ने स्कूली बच्चों से बातचीत में कहा इट वाज सेड बाय वॉल्ट डिज्नी दैट इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट सर प्लीज टेल अस अबाउट योर ड्रीम्स एंड द वेस टू अटेन देम द साइंटिस्ट वर्क इन साइंस फॉर अ लाइफ टाइम दे विल बी डिस्कवरिंग दे विल बी फाइंडिंग दैट वी फेलियर फेलियर सक्सेस बट साइंटिस्ट नेवर बीटन बाय फेलियर्स राष्ट्रप्रेरणाता डॉक्टर कलाम देश के सभी नौनिहालों के लिए सपने बुनते हैं उनकी जिंदगी एक मिसाल है हम सबके लिए हो सकता है कि किसी गुमनाम सी जगह पर कोई साधन रहित बालक उनकी तरह उनसे मिले और उसकी उम्मीद राशन हो जाए ये जमीन मेरी मेरा आसमान बड़ा खूबसूरत कलाम की परवाज अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध आलेख एवं विषय संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर दिनेश वर्मा राजेश आहूजा और आकाश तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाडे ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण Ye van prastuti Ajit Horo.